महाभारत सभा सभा पर्व सभा क्रिया पर्व प्रथमो प्रथमोध्याय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मैया सुद्वारा सभाभवन बनाने की तैयारी नारायण नमस्कृत्य नरम से वह नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उर्लाओं का संकलन करने वाला महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए वह सब पायन वाच तथो अब्रविमतमय पार्थ वासुदेव सन्निधो प्राजलि संलक्षण या वाचा पूजय या पुनः पुनः वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय खांडव दाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा मैं वाच अस्मात्षणा सुसन्दा पावका चिधक्षत तो या तो कौन ते या किम ते। मैं बोला ंदन आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए उन भगवान श्री कृष्ण के तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की है अत बताइए मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं अर्जुन वाच चते अर्जुन ने कहा असुरराज तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जाओ मुझ पर प्रेम बनाए रखना हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे मैं उच युक्त में तय विभो यथार्थ पुरुष प्रीतिपूर्वमह किंत कर्तम्छा भारत मैया सुर प्रभु पुरुषोत्तम आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है परंतु भारत मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ अहम ही विश्वकर्मा वही दानवाना महाकवि तोहम वही तत्कृते कर्त किक्षा पांडव पांडुनंदन में दानों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ अतः मैं आपके लिए किए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ दान वाह पुरा पार्थ प्रसादा ही मया कृता रम्याणी सुखगर्भारी भोगाध्या सहस्र सह उद्या सरांसी विभिधारी च विचित्रणी चाणी रथा काम गा नगरा विशाला साट्ट प्राकार तोरल वाहना च मुख्या विचिरा सहस्रशलानी रमणीयादि सुखयुक्ता वैभृश एक मैं सर्व तस्माक्षा फालगुन कंती नंदन पूर्व में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं इसके सिवा देखने में रमणीय सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों भांति भांति के सरोवरों विचित्र अस्त्र शस्त्रों अनुसार चलने वाले रथों अट्टालिकाओं शहर दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है अतः अर्जुन मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ अर्जुन वाच प्राण कृथा मुक्तम तमाम आत्मान मन से मया एवं गति न सक्षाम किंचित कार्य तुम तया अर्जुन बोली मायासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसलिए कुछ करना चाहते हो ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा न चापी तव संकल्प मोखा दानव कृष्णस्य से क्रियता तथा प्रतिकृतम मयि दानव साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो इसलिए तुम भगवान श्रीकृष्ण का कोई कार्य कर दो इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा चोदित वा सुदेवस्तु मे न भरतर्षभ मुहूर्तम इव संद्यौ कि भरत श्रेष्ठ तब मयासूर ने भगवान श्रीकृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्रीकृष्ण ने अनुवांत दो घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए तथ मनसा लोकनाथ प्रजापति चौदया मास कृष्ण सभा वैकेतामिति यदि तम कर्तुका मौसी प्रिय शिल्पवतांबर धर्मराजस् दहते यद या सी मिहम्यते तद्नतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्रीकृष्ण ने उसे कहा शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो या कृता कुरंती दान वाप्रेख्य विस्मता मनुष्यलोके सकल तादृशी कुर वै सभा वह ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्यलोक के मानव देखकर विस्मित हो जाए एवं कोई उसकी नकल न कर सके य्यान अभिप्रायान् पशे महे कृता असुरान्माषा से सभा कु म मयासुर तुम ऐसे सभा का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सके वह सम्पान वाच प्रतिग्रीज तु तदाक्यम संप्रहिष्टो मैं तदा विमान प्रतिमा चक्रे पांडव से शुभाम सभा वै जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को सुरधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडव पुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसा सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया ततः कृष्ण से पार्सस्थ युधिष्ठिरे सर्वे तत्समावेद्य दर्शयामा चतुर्मयम तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर माया से को उनसे मिलाया तस्में युधिष्ठिर पूजा यथारहम अको तदा स तूता प्रतिजग्राह मय सत्कृत भारत भारत राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथोग्य सत्कार किया और म्यासूर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह ग्रहण किया सूर्वदेव चलिम तदा तत्र सांपते कथयामास दैत्य य पाण्डुपुत्रे शुभारत जन्मे दैत्यराज मैंने उस समय मैं वहां पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। सभाम प्रजा क्रमे कर तुम पांडवा नाम महात्मा कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की अभिप्राए पार्थ कृष्णस महात्मन पुण्येहलिमहातेज कौतुकम तर्पय्वा द्वजश्रेष्ठा पायस सहस्रस धन बहुविध दत् तेभ्यीजवान्तुर गुणसंपन्ना दिव्यू मनोरमा दशकूक ताम मापया मास उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया किसी पवित्र तिथि को अर्थात शुभ मुहूर्त में मंगलानुष्ठान स्वस्तिवाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मैंने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान दिया इसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से दस हजार हाथी की अर्थात दस हजार हाथ चौड़ी और दस हाथ लम्बी धरती नपुआई एम सभा सभापर्व सभाक्रियापर्वण सभास्थान निर्णय प्रथमोध्याय